वृत्ति में दिया है तिंग वाच्य कारक वाचि इसमदी इसमदी तो सूत्र में इसमदी उप पद है समानकरण का अर्थ क्या तिंग वाच्य कारक वाचिनी तिंग है कर्मणि लिच भावेचा कर्म के सूत्र से कर्ता अर्थ में भाव अर्थ में कर्म अर्थ में होते हैं पहला गया लकार लकार के स्थान पर तिंग आदेश होता है लाह तो तिंग का वाच्य करता है कर्म है भाव है कर्ता अर्थ में जब होगा तिंग वाच्य करता होगा कर्म कर्मवाच्य होगा तो तिंग वाच्य कर्म होगा भाव भाववाच्य हो तो तिंग वाच्य भाव होगा किंतु भाव है क्रिया व्यापार क्रियाजनक कारकत्व क्रिया का जनक होता है कारक पचती है पाग क्रिया उसका जनक है चैत्र थाली अग्नि काष्ठ इत्यादि सब होते हैं कारक भाव कारक नहीं होता है भाव है क्रिया तो तीन वाच्य कारक कहेंगे तो का है? तीन का वाच्य कितने हैं तीन कर्ता, कर्म भाव इसमें भाव कारक नहीं होता है तो तीन वाच्य कारक कितने होगा दो होगा क्या क्या, क्या कारक कर्ता और कर्म कारक तो कर्ता, कर्म करण, संप्रदान अपादान अधिकरण छक है षष्ठी भी होती संबंध में होती है किन्तु यहाँ तीन वाच्य कारक दो है तीन वाच्य कारक क्या क्या है कर्ता और कर्म जो कर्तृवाच्य रूप चलाते हैं तो तीन वाच्य कारक कर्ता अभी हम कर्तृवाच्य में बना रहे हैं कर्तव्यपक्ष और जो कर्मवाच्य करेंगे तो तीन वाच्य कारक कर्म होगा तो तीन वाच्य जो कारक उसी कारक को यदि इसमत शब्द कहे तो समानाधिकरण होगा तीन वाच्य है यहाँ कर्तृवाच्य में कर्ता कारक कर्ता कारक में यदि इसमत शब्द है तो मध्यम होगा तो तवाम पश्चा में युष्म शे तीन वाच्य कारक यहाँ क्या है तीन वाच्य कारक अहम नहीं कारक क्या है कर्ता कर्म दो कारक है तिंग वाच्य यहाँ कारता कारक कौन है करता, करता है तिंग वाच्य कारक है करता कर्ता का वाचक के इसम शद यहाँ है सद कर्म में कर्ता वाचक नहीं इसलिए यहाँ मध्यम नहीं होता तवाम पश्यामी तो आम पश्मे शब्द है क्या स्म शब्द है तो आम स्म शब्द है है इसमें तिंग कौन है मी है तिंग तो है पश्यामी तिंग वाच्य कारक क्या है कर्ता कर्ता कारक शब्द है? नहीं उनसे तिंग वाच्य कारक वाचन स्पन्दी नहीं स्म तो सतते है तिंग वाच्य कारक वाचक स्म शब्द नहीं क्योंकि तीन वाच्य कारक ये कर्ता कारक का। तवाम पश्चामी में त्वाम स्म सदे कर्म कर्म का वाचक है कर्ता का नहीं उनसे मध्यम नहीं हुआ इसलिए पश्मे उत्तम हो गया तीन वाच्य कारक वाचन स्मृदी प्रयुज्य माने अप्रयुज्य माने से प्रयुज्य माने ये कहाँ से आया प्रयुज्य माने कहाँ स्थाने निकन से हाँ अपी से आया और अप्रयुज्य प्रयोज्य माने कहाँ से आया अपिशब से और अप्रयुज्य माने स्थानी नहीं प्रयोग करेंगे तो भी मध्यम अप्रयोग प्रयोग नहीं करेंगे केवल प्रसंग है तो भी मध्यम होगा ये स्थानीय अपी मध्यम हो अपिशब्द नहीं होता तो क्या होगा अपि शब्द नहीं हो तो है नहीं क्या होगा नहीं प्रविज्य मना प्रोजन छोड़ दो पुस्तक छोड़ दो अपिशद नहीं होगा तो क्या आपत्ति है उदाहरण में देखाओ अपिशद नहीं कहें तो क्या होगा अपि नहीं कहेंगे तो क्या हानि है कोई है प्रौढ़ बताओ अपि नहीं कहें तो क्या आपत्ति है अपि नहीं रहे तो क्या आपत्ति लेकर कर देखाओ कोई लिख सकते बोलते समझ कोई कुछ कोई बोलता है पीछे वाले लेकर देखा पहले उसे उदाहरण दिखाना पड़ता है वाक्य के उदाहरण लिखना पड़ता है इस स्थल पर यह आपत्ति है दिमाग लगाने से हो गया ना अभी एक एक शब्द का अर्थ बताया एक एक शब्द अर्थ बताने पर अपी शब्द नहीं गया तो क्या आपत्ति अपने शब्द से क्या अर्थ आया अपि शब्द नहीं रहेगा तो अर्थ नहीं आएगा अर्थ नहीं आएगा तो क्या आने आपत्ति क्या आपत्ति आ जाएगा फिर से ना यह पति क्या हो जाएगी भोजन नहीं मिलेगा पसंद नहीं होगा <laughs> क्या है लगा दिमाग कैसे क्या ले बैठे ऊपर उड़ने से नहीं होता क्या लिया योग इतनी जरूरत नहीं इतने ही कह ली प्रथम आप शब्द का अर्थ वृत्ति में कहाँ दिया अपि शब्द का अर्थ प्रयोज्यमान है अपी नहीं रहे तो प्रयोज्यमान नहीं रहेगा तो क्या पति है प्रयोज्य प्रयोज्यमान मध्यम नहीं होगा अपिशद नहीं रहेगा तो वृत्ति में प्रयुज्यमान नहीं रहेगा प्रयुज्य मानी का क्या था प्रयुज्य मानी का क्या अर्थ है प्रयोग करने का क्या अर्थ है खाली प्रयोज्य मान प्रयोग करना प्रयोग करना क्या प्रयोग औषध देना औसत सेवन करना प्रयोग कैसा है सब्जी में मिलाने से प्रयोग होता है औषध करने से प्रयोग होता है प्रयोग कैसे करना है कहाँ प्रयोग करना औषध में मिलाना प्रयोग क्या किया बताना है प्रयोग कैसे करना जैसे अवसर सेवन करते तो ये उपस्थिति कैसे होती है उपस्थिति अनुपस्थिति वाक्य में शब्द की उपस्थिति कैसे होती है कहाँ से शब्द आ जाता है कैसे उपस्थिति होगी अनुपस्थिति कैसे कहाँ चल जाता है वाक्य में शब्द की उपस्थिति कैसे होती है अभी सब महात्मा उपस्थित है अपने अपने कमरा से आ गई वाक्य में शब्द उपस्थित कहाँ होता है कहाँ से आ जाता है कैसे उपस्थित हो जाए वाक्य में एक वाक्य में एक शब्द उपस्थित होता है कैसे उपस्थित होता है अर्थ बताने के।, <laughs> बता के लिए शब्द दौड़ता है शब्द दौड़ता है अर्थ बताने के लिए शब्द वाक्य में उपस्थित होता है उपस्थित हो कैसे होता है ये कहा अदर्शन लूप सुतरा है आदर्शन उसका क्या अर्थ क्या प्रसायदर्शन लूप आदर्शन का क्या अर्थ है सुनना नहीं कोई बोले तो भी नहीं सुनना ये अर्थ है लोप का अर्थ सुनना नहीं कोई यदि आई उणु कहता है नहीं सुना तो उसकी लोप संज्ञा हो जाएगी क्या अर्थ उसका है हाँ अश्रवण का तो श्रवण नहीं करना का उच्चारण नहीं करना शब्द की उपस्थिति होते तो मतलब शब्द का उच्चारण किया जाता है खाली प्रयोग प्रयोग प्रयोग करते का प्रयुग क्या, प्रयुग क्या। प्रयुग क्या मतलब शब्द का प्रयोग किया प्रयोग किया प्रयोग किया मत शब्द का उच्चारण किया ये समझिए शब्द का उच्चारण करेंगे तो शब्द का उपस्थिति शब्द का प्रयोग कर दिया प्रयोग कर दिया कैसे शब्द का उच्चारण किया तो प्रयोग किया शब्द का ईस्मर शब्द का यदि उच्चारण कर दिया तो प्रयोग हो गया ईस्मर शब्द का उच्चारण करेंगे तो मध्यम नहीं होना चाहिए लिखा है पांच सात नहीं दिखाया ईस्मर शब्द का उच्चारण करेंगे तो मध्यम नहीं होगा त्वम पठसी ईस्मर शब्द का उच्चारण है क्या तो यहाँ मध्यम नहीं होना चाहिए ईस्वर शब्द आ गया ना क्योंकि अपीस अपी नहीं देंगे क्या कहेंगे स्थान नहीं तान नहीं कहा था प्रसंग होने पर उच्चारण नहीं करेंगे तो तो मध्यम हो जाएगा तो, तो हम पटसी में तुम का उच्चारण कर दिया तो मध्यम नहीं होना चाहिए यही मैंने पूछा अपी सद नहीं देंगे तो तुम पटसी इत्यादि में मध्यम मद्, पुरुष नहीं होगा आपने दिखाया नहीं ना नहीं दोनों नहीं देखा पूरा नहीं आपने दिखाया किस किसने दिखाया है ठीक देखा है हाँ एक दो तीन चार एक पाँच देखा अपने ठीक ठीक नहीं क्या ये टेस्ट कर ठीक है ठीक नहीं क्या हाँ, हाँ। हाथ उठाया नहीं मैंने जो कहा अभी उठा हाथ कितने इतने लोगों ने दिखाया नहीं दिखा पाए मतलब ऊपर उड़ने से होगा समझो अभी काफी शब्द का अर्थ पूछा स्थानीय का अर्थ पूछा अपिश्द नहीं रहेगा तो क्या होगा इसम शब्द का उच्चारण करेंगे तो मध्यम पुरुष नहीं होगा अपि रहेगा तो क्या पति? आपत्ति ईश्म उच्चारण करेंगे तो मध्यम हो जाएगा अपते आपत्ति है ईष्ट मध्यम होना चाहिए तो हम पढ़े से ही मध्यम होता है अच्छा स्थानिन नहीं कहेंगे तो क्या होगा थाने ने को हटा देंगे सूत्र क्या होगा हाँ पटसी गच्छसी आनय यहाँ मध्यम नहीं होगा क्योंकि अब उच्चारण करेंगे तो तो हो जाएगा उच्चारण नहीं करेंगे तो नहीं होना चाहिए अभी उच्चारण नहीं करने पर भी हो जाएगा मध्यम किस शब्द से स्थानीय निकन से उच्चारण नहीं करने पर भी मध्यम हो जाएगा उच्चारण करने पर मध्यम होगा किस शब्द से अपिशब्देनुपिशबु से से उच्चारण करने पर भी करने पर भी मध्यम होगा और उच्चारण नहीं करने पर मध्यम होगा स्थानिनी ये ध्यान रखना स्थानिनी का था प्रसंग होने पर अपिकात है भी प्रसंग होने पर भी उच्चारण नहीं करने पर भी अपिशब्द से उच्चारण करने पर मध्यम हो जाएगा प्रयुज्यमान अप्रयुज्य मान से मध्यम अस्मद्योत्तम ये देखो ये पूर्व सूत्र में जितने पद है सब की अनुभूति आ जाएगी अष्मी में, में कितने पद है दो पद है युष्म छः में से अस्मद युष्मी के स्थान अस्मदि अरे मध्य में स्थान पर कह करके के सूत्र क्या बन जाएगा हाँ अस्मदी उप पद समिकरण स्थानीय न्यापी उत्तम देखो दे दिया तथा होते उत्तम ऐसे ही स्मद उपपद के स्थान पर क्या कहेंगे अस्मद उपपद हो तो अस्म सद उपपद हो किन्तु समाधिकरण होना चाहिए समानधिकरण मतलब तिह वाच्य कारक वाचिनी अस्मदी तीन का वाच्य जो कारक हो कारक वाच्य का यदि अस्म होगा तो स्थानिनी का क्या अर्थ होगा स्थानिनी का अर्थ अप्रयुज्य मानी और अपिका अर्थ प्रयोज्यमान प्रयुज्य मान अप्रयुज्य मानी आगे उत्तमा। आ? उत्तमा। आ, उत्तम हो जाएगा असम शौद गच्छा मी उत्तमपुर प्रयोग होगा गच्छा में उत्तमपुर से है ना नहीं है ये सूत्र में स्थानीन अपि में दोनों में से क्या कहन से उत्तम हो गया स्थानीन कहन से उत्तम हो गया गच्छा और अहम गच्छा उत्तम है किस शब्द से आया अपने शब्द नहीं कहेंगे तो क्या आपति एक वाक्य बोलो इसी वाक्य में उत्तम नहीं हो सकता है नहीं वाक्य बोलो अहम गच्छा अपिशद नहीं कहेंगे तो अहम गच्छा मी यहाँ उत्तम पुरुष नहीं होगा अगर स्थानीय नहीं कहेंगे तो गच्छा इसमें उत्तम पुरुष नहीं होगा अभी स्थानीय नहीं कहेंगे तो उत्तम पुरुष कहाँ होगा गच्छा उत्तम पुरुष होगा न से उत्तम कहा होगा अहम गच्छामी अहम गच्छा कहेंगे तो उत्तम पुरुष होता है हा समिक शेष प्रथम शेष क्या है जहाँ मध्यम उत्तम नहीं होगा वहाँ प्रथम हो जाएगा मध्यम उत्तम रवि से प्रथम से आते अस्म शब्द का यदि उप पद शब्द हो कर्तृवाच्य में समानाधिकरण किसके साथ होगा कर्ता के साथ कर्मवाच्य में कर्म के साथ कर्तृवाच्य यदि अश्मद कर्ता हो तो क्या पुरुष होगा उत्तम होगा और कर्मवाच्य में अस्म सद यदि क्या होगा क्या होने उत्तम होगा कर्मवाच्य में स्म कर्म हो उत्तम होगा अस्म सद कर्म होगा तो उत्तम होगा होगा कर्मवाच्य कर्म में अह कर्मवाच्य में अस्म शब्द यदि उत्तम होगा तो कर्मवाच्य में क्या होगा कर्म होगा तो उत्तम होगा कर्ता हो तो नहीं होगा कर्तवाच्य में कर्ता होगा तो उत्तम होगा कर्मवाच्य में कर्म होगा तो ठीक तो इसी प्रकार यदि उप पदे कर्तृवाच्य में यम यदि कर्ता होगा तो क्या होगा मध्यम होगा और कर्मवाच्य में क्या होगा कर्म होगा तव दृश्य से क्या क्या धृश्य से तुम ये कर्मवाचे पश्यामि ये कर्तृवाचे धृश्य से देखो दृश्य से क्या पुरुष है मध्यम पुरुष ये कर्मवाचे तव तुम, तुम देखा जाते तुम है कर्म इसलिए मध्यम हो गया अहम दृश्य अहम दृश्य तो, तो मां पश्यसी अहम तोया दृश्य देखो उत्तम हो गया कर्मवाच्य में जहाँ मध्यम नहीं उत्तम नहीं वहाँ प्रथम हो जाएगा भवान यहाँ कहेंगे तो उत्तम हो गया मध्यम हो गया प्रथम होगा युष्म के लिए तो मध्यम हो गया अस्मद के लिए उत्तम हो गया और आप कहेंगे भवान कहेंगे तो क्या होगा होगा या नहीं होगा क्या होगा उत्तम से बढ़कर करके होना चाहिए ना भवान? <laughs> क्या होगा प्रथम होगा सगछती में तो प्रथम हो जाता है अरे भवान कहेंगे तो क्या होगा प्रथम हो जाएगा या मध्यम होगा <laughs> बोलते <शीरी> <laughs> नहीं <laughs> है सगचती प्रथम हो गया अरे भवान कहेंगे तो क्या बोलते हो? धातु तो है यदि गच्छा में धातु है गच्छती में धातु है तो भवान में गचम धातु जोड़ दो क्या है धातु तो होगा धातु के में धातु तो सगछति में धातु है सग अच्छती में धातु है तुम गच्छी में धातु है तो भगवान के साथ धातु अन्य में क्या पती है क्या होगा उत्तम होगा या मध्यम होगा क्या होगा बोलो थोड़ा तो विचार कर दिमाग को लगाओ क्या करना चाहिए देखो मध्यम उत्तम नहीं होता है तो प्रथम होगा ये सूत्र कहता है इसमें इतनी चिंता का नहीं क्या है मध्यम नहीं होगा उत्तम नहीं होता है भवान यदे में आता है ना अस्म सौदे आता है तो इसमद अस्मंद नहीं होगा तो क्या होगा शे प्रथमा प्रथम गच्छति। गच्छती भवान गच्छती आप पठ धातु कहेंगे तो प्रथम पुरुष होगा धातु बदल गया तो प्रथम होगा या बदल जाएगा भवान पठती भवान हसती भवंतो ह सत पठत पश्यंत पठती प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष गृसव भव शब्द के प्रयोग करने से प्रथम पुरुष होगा? राम गच्छति कहेंगे गच्छति कहेंगे गच्छति। ग्छति कहेंगे तो सा गच्छति, गच्छी एक हिंदुन तो कहेंगे जाति है, जाता है दो बदल ये जाता है रामो गच्छति, सीता गच्छति, वहाँ कोई पद परिवर्तन तो नहीं होता है राम जाता है सीता जाती है संस्कृत में शांति नहीं किसी भाषा में नहीं ये हिंदी में है जाता है और जाती है वहाँ गच्छति, रामो गच्छति, सीता गच्छति, गचती भेद नहीं तो हो गया शेष प्रथम तो भू धात्व से प्रथम पुरुष आएगा क्या करता होने पर क्या करता होने पर प्रथम पुरुष आएगा हैं बड़े कठिन प्रश्न है देखो क्या करता होने पर भू से प्रथम पुरुष आएगा लिख कर जल्दी लिखने से कुछ होता है बोलने से नहीं होता है कुछ ना कुछ बोलते हैं करता है क्या है होने पर भू से प्रथम पुरुष आएगा भू जाते लिखा है ये नहीं क्या करता है से क्या लिखना चाहिए क्या होने पर शब्द हो? लिखने के लिए बोलने के लिए कहा लिख लाओ हाँ बैठ कर क्यों लिख लाओ लिखना आता है ना नहीं आता है वो नहीं वो नियम में शब्द क्या मैं पूछता हूँ शब्द हाँ ये हो गया ठीक क्या बोलो क्या करता है न भूदात से प्रथम पुरुष आएगा क्या है तो सोलो ये सुना था सुनते क्यों लेना स क्या करता है ने न स भवान हरि कोई भी हो जाएगा स गछति सा गछति राम पटती भवान पटती कोई भी उनसे हो जाएगा इतने के खाली येम दसवंत और अभी सही जो तो लिखा है उसको नहीं क्या है प्रयोजन है प्रयोजन है अप्रयुज कि क्या प्रयोग अप्रयोग पता नहीं यशम दशमत नहीं होगा तो यद नहीं होगा तो खाली हो जाएगा प्रथम आ जाएगा कुछ नहीं बोले चुप रहेंगे प्रथम आ जाएगा ये दशमत जहाँ नहीं है नहीं तो कुछ कहेंगे तो होगा ना क्या कहेंगे स पटत स भवान राम कोई भी कहो तो प्रथम हो जाएगा तुम तो कहें तो तो कहेंगे तो क्या होगा इतने देर क्यों तुम कहेंगे तो भवान कहेंगे तो और अश्मा तो प्रयोग करेंगे तो उत्तम तो तो होगा समानाधिक होना चाहिए अभी भू ती जाते अभी प्रथम पुरुष आ गया करता क्या है स स भवति भवान भवति भू ती ती है प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष संज्ञा किस सूत्र से प्रथम पुरुष संज्ञा करने वाले सूत्र किसको लेकर दिखाओ किसके मालूम तो अब यहीं पुस्तक देख हिसाब करने से होगा कृष्णा ने तो बताया था दिया था बोला था ठीक ये लिख कर दिखाना नहीं क्या तिंगा ना तिंग बस हाँ हाँ हो गया चलो क्या सूत्र है बोलो यही तो पूछा था अब कोई बोलते शेष से प्रथम प्रथम पुरुष संज्ञा करने वाले सूत्र क्या है हाँ, अभी प्रथम प्रश्न हो गया भूतित जाते तीत का प्रकार कहाँ जाएगा भूतिति जाते तिंग शीत सार्वधातुक तिंग और शीत की संज्ञा होती सार्वधातुक संज्ञा क्या संज्ञा है सार्वधातुक संज्ञा शेत से प्रथम क्या संज्ञा करता है संज्ञा करता है अस्मद उत्तम संज्ञा करता है हैं? नहीं, नहीं संज्ञा नहीं करता है उत्तम संज्ञा करने वाले क्या सूत्र है हाँ हो सब करता है एक संज्ञा करने वाले हाँ इसको याद रखना बहुत लोग लघु पूरा कर देंगे मध्यम संज्ञा करने वाले कौन सूत्र पाएंगे? नहीं आएगा <laughs> मध्यम संज्ञा क्या है मध्यम संज्ञा करने वाले को सूत्र है क्या सूत्र धातु अधिकारुकता, होता तीन हो शीत किसको कहते हैं सकार सकार हो होते शीत हो गया हाँ ये कहना पड़ेगा जिसका सकार ईत उसको शीत कहेंगे और सैम ईत हो गया तो वो शीत हो जाएगा जस हो सी सकार ईत संज्ञा है सीत इस कौन है ई शी शी, सकार ईत उसका क्या ई हाँ? शीत है शी चित है या सीत है सर सकार जिसकी तो उसको शीत कहेंगे या सकार ईत हो तो शीत हो गया सकार जिसका ईत हो वह शीत है तो यहाँ तिंग में आया गया तिप ये सार्वधात तो संज्ञा हुई अभी लेकर देखाओ आत्मनपद लाने में क्या निमित्त है क्या क्या सूत्र आत्मनपद लाने में क्या क्या निमित्त है क्या सूत्र है सूत्र नहीं लिखना निमित्त लेकर देखाना धातु से आत्मनपद लाने में क्या निमित्त है किस निमित्त से धातु से आत्मनिपद आएगा क्या सूत्र नहीं लिखना सूत्र नहीं लिखना और स्पष्ट करना और कोई कहते गीत गीत कह देने से क्या हो जाएगा कहाँ गीत होना चाहिए किसका लिखना नहीं लिखाना है हैं ये किससे कहना चाहिए जिस धातु के देखो ये लिखना पड़ेगा खाली अनुदात हो गया अंगित हो गया तो आत्मनिर्पता गीत हो जाने से खाले आत्मनिर्प नहीं जिस धातु के अनुदात तो हो जिस धातु के गकार हो उससे आत्मनिर्प आएगा जिस धातु के सरित ऋतु हो यकार ऋतु हो और क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त करे उस धातु से आत्मनिपद आए ऐसा लिखना है और अनुदात गीता आत्मनिपद कर दिया वो क्या उसका है अनुदातेत गीत सरित ये सब लिख दिया ये सब क्या है जिस धातु का यहकार ऋतु हो अर्थात जो धातु इंत हो जो धातु गीत हो जो धातु अनुदात हो ऐसा लिखो इस धातु से आत्मनिपद आएगा ऐसा स्पष्ट लिंगित कह देने से आत्मनिपद दौड़कर नहीं आएगा जिस धातु का अंग हो उसके आगे आत्मनिपद आएगा आत्मनिपद संज्ञा करने वाले सूत्र क्या है हा कोई सानज का लिख दिया है वो तो संज्ञा करता है आत्मनिपद किस से करने के लिए सानज का की क्या संज्ञा है आत्मने पद है नहीं तंगा नाऊ है ना तंगा नऊ तंग और आन आने में गया, उसकी शान जापद संज्ञा होती किसकी शानज का नत्म संज्ञा होती है संदेह है न तंगा नाव आत्मनिपद ये संज्ञा सूत्र है क्या संज्ञा सूत्र है तंगा नाऊ तंगा नऊ क्या है तंग और आन आन तंग और आन आन क्या है शान उसकी क्या संज्ञा होती है किस सूत्र से आ, तो संज्ञा करने सूत्र क्या है आत्मनिपद विधान करने के लिए सूत्र कितने मालूम है दो मालूम है दो या तीन एक सूत्र पहला क्या है दूसरा परस्मी पद संज्ञा करने वाले सूत्र क्या है क्या है? पद विधान करने के सूत्र क्या है क्या <स्वारण> है प्रथम पुरुष विधान करने के लिए क्या सूत्र है हैं? से प्रथम मध्यम पुरुष लाने के लिए क्या सूत्र है मध्यम संज्ञा करने वाले क्या सूत्र है क्या सूत्र ये कितने संज्ञा करता है तीन करता है एक चंद करने वाले क्या है और सुपर क्या करेगा वो भी एक चंदोचन संज्ञा करता है किंतु सुप में ये पिंग में परसमबद्ध संख्या करने वाले क्या सूत्र है कितने की परसम संख्या होती न अठारह की प्राप्त है किंतु होती है की होती है उसका अपवाद कौन है कितने की आत्मनिर्ब संख्या हो जाएगी ना। और बाकी कितने परसमदे न है अभी थींग कारक क्या होता है तिंग वाच्य कारक करता अर्थ होता है कर्ता करता कर्म भाव तिंग वाच्य तिंग वाच्य क्या है करता कर्म भाव कर्ता अर्थ में तिंग आता है कर्म अर्थ में आता है भाव में आता है तिंग वाच्य कारक क्या है करता कर्म भाव नहीं कर्ता और कर्म तीन वाच्य कारक कितने दो तीन वाच्य कारक कितने तीन वाच्य कितने तीन वाच्य क्या क्या है कर्ता कर्म भाव और तीन वाच्य कारक कौन कौन है भाव कारक नहीं है भाव क्रिया है तीन वाच्य कारक कौन कौन है कर्ता और कर्म तीन वाच्य कौन कौन है कर्ता कर्म और भाव तिंग वाच्य हो और कारक नहीं ऐसा कोई है भाव भाव तिंग वाच्य है और कारक है और बाकी तिंग वाच्य कोई दूसरा है कौन है कर्ता और कर्म उसमें कारक का कौन है कर्ता भी कारक है कर्म भी कारक है यद्द समानाधिकरण होगा कर्तृवाच्य में कर्तृवाच्य में यद समाननाधिकरण होगा तीन का कव ईष्मानाधिकरण होगा कब जब यष्म करता हो तो कर्तवाच्य में यद समाधिकरण कब होगा यदि यद कर्ता में प्रयोग हो तो अस्म शब्द कर्ता होगा कर्तृवाच्य में कब यदि अश्मा सद करता हो तो क्या उदाहरण करता है कहाँ एक उदाहरण बताओ हाँ हम पश्यामी हम पठा मैं अस्म करता है कर्तृवाच्य है समाधिकरण कौन हुआ अस्म सद समाधिकरण हुआ अस्म सद समाधिकरण से क्या पुरुष हुआ उत्तम पुरुष हुआ यद समाधिकरण कर्तवाच्य में कहा होता है त्व गचसी पठसी स्मृष समाधिक नहीं करता है स्मद तो क्या पुरुष होगा मध्यम पुरुष कर्तृवाच्य में करता हो य कर्तृवाच्य में करता हो तो मध्यम होगा कर्म कर्तृवाच्य में स्म शब्द करता हो तो उत्तम होगा ये कर्तृवाच्य चल रहा है जहाँ कर्ता स्मद वहाँ हो जाएगा मध्यम पुरुष किस वाच्य में कर्तृवाच्य में यहाँ कर्ता आत्म शब्द है वहाँ हो जाएगा उत्तम पुरुष किस वाच्य में कर्तृवाच्य में भाव भाववाच्य में उत्तम पुरुष होता है या मध्यम होता है मालूम उत्तम भी नहीं होगा मध्यम भी नहीं होगा केवल प्रथम पुरुष होगा बताया था भाव भाववाच्य में उत्तम नहीं होता है मध्यम नहीं होगा केवल प्रथम प्रय होगा त्वया भूयते तोया हास्यते सर्वे भूयते सर्वे हस्यते सर्वे शय्यते ये सब एक एक शय्यते प्रथम पुरुष एक वचन नहीं प्रयोग होगा भाववाच्य में द्विवचन बहुवचन में नहीं मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में भी नहीं जब भाववाच्य बनेगा एक लकारे में एक रूप बनेगा सर लेना नहीं पूरा लकार में एक रूप है भाववाच्य में उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष नहीं दिवचन बहुचन में नहीं भूयते लटल कर पूरा हो गया बबू वे लिट लगा भविता एक एक लकान में एक एक रुपये किस में भाव ओम नेता बसान